विवेक चुड़ावणी चार सौ पंचानबे श्लोक तक उपचार तो हो गया ये प्रकरण ये चल रहा है ज्ञान जिसको हो गया आत्मानुभूति हो गई जिसको आत्मानुभव होता है एक जीवन मुक्त अवस्था में वो है अभी शरीर पाप नहीं हुआ है तो वो जो आत्मानुभूति जैसी हुई थी उसको शरीर में उतर करके उसका अभिप्राय बतला है आत्मानुभूति को शरीर में शरीर भाव में आकर के बोल रहा है जैसे सुसूपति के अनुभव को जागृत में आकर के बोलता है वहां तो बोलने की जगह नहीं होती है वैसे आत्मानुभव जब होता है वहां बोलना चालना बनता नहीं वो तो एकाकार आत्मवृत्ति में होता है शरीर भाव से ऊपर उठने पर वो एकाकार वृत्ति में होता है वहां तो बोलना चालना संभव नहीं है फिर शरीर भाव में उतरता है नीचे तब वो बोलता है ये स्थिति है क्या है अपना स्वरूप की उपलब्धि जिस प्रकार की हुई थी उस आत्मा आत्माकार में उसको शरीर भाव में उतर करके अभिव्यक्त करता है जीवन मुक्त पुरुष यही है सर्वे सुभूते स्वे संस्थितो ज्ञान बश्रय सन्ता स्वये सर्व यद पृथ्दृष्टिदराेश भूते हथि ज्ञात्मनाश्रय सन भोक्ता भोज्य स्वयम यद्य पृथ्दृष्टमिदेशेष् भूतेष् अहमे संस्कृत जितने भी भूत हैं इति भूतानि जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें मैं ही संबंधित मैं ही हो सकता चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो मनुष्य हो थावर जंगल जितने भी भवंती भूता जो जो हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं सब भूत ये जितने तो भी भूत है सब में सम्यक प्रकार से स्थित में ही वो चेतन सत्ता सब में है जड़ में भी है जिसको जड़ बोलते हैं वह भी चेतन सत्ता है सर्वेशु भूतेषु सभी भूतों में अहमे वस्कृत में ही सम्यक प्रकार की स्थित हूँ रूप से हूँ कहते हैं ज्ञानात्मना ज्ञान रूप से स्थित हूँ अंतर बहिर आश्रय इन भूतों के भीतर और बाहर दोनों प्रकार के आश्रय में ही होता हूँ मेरे भी भूत आश्रित हैं ये भूतों का भीतर और बाहर दोनों तरफ से आश्रय मैं ही बना हुआ हूँ ऐसा होता हुआ ये सारे भूतों में मैं हूँ क्योंकि रज्जु में जब सर्व की कल्पना होती है तो वो तो रज्जू के होने पर ही कल्पना हो पाती है जगत भी वो सर्पजेसा है कल्पना है ये जगत सत्य नहीं है अभी यहां से जगे नहीं है इसलिए सत्य लग रहा है जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य होता है स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य होता है लड़ाई झगड़ा खूब होती है मिथ्या हुआ मानता था क्यों लड़ता पानी का गिलास होगा उसको पीना इसको पीना लड़ाई शुरू हो जाएगी स्वप्न में किन्तु के बाद मिथ्या घोषित होता है तो यहां भी अगर ये शरीर भाव से जग सके तो मिथ्या प्रतीत तब होगा तब तक ये मिथ्या प्रतीत होने वाला नहीं है तो मैं ज्ञान रूप से सभी भूतों के बाहर भीतर होकर के सभी में सभी भूतों में मैं ही सम्य प्रकार से माने मेरी सत्ता में यह कल्पना हो रही है भूत की कल्पना जैसे रज्जु की सत्ता में सर्व की कल्पना ऐसा हूं और भोगतात भोग्यम स्वयम सर्वम यद्यत पृथक दृष्टम इदन तया पूरा जो जो वस्तु पूरा मैंने पहले अभी तो मैं ज्ञानाकार वृत्ति में हूं इसके पहली जो अवस्था रही मेरी शरीराकार वृत्ति में था अभी मैं ज्ञान आकार वृत्ति में आया पहले तो मैं शरीराकार वृत्ति में था वो ख्याल तो रहेगा उसमें यह नहीं कि जीवन मुक्त पुरुष को शरीराकार ही भूल जा ऐसा नहीं जैसे स्वप्न में जो वृत्ति गया स्वप्न से जगने के बाद भी विषय मिथ्या होता है घोषित होता है किंतु याद तो रहेगा उसका याद रहता है वैसे यहाँ भी पूर्व स्थिति की याद है उसको मैं किस स्थिति में गुजर रहा था अब किस स्थिति में हूँ बात में ज्ञान में तो, याद नहीं है? में तो, तो याद जगने के बाद याद होता है ना जगने पर भी स्वप्न की याद तो रहता है वैसे ही इसका भी याद रहेगा याद तो रहेगा तो भोक्ता तो सो भोग्यम स्वयमेव सर्वम य पृथक दृष्ट विदया पूरा पहले अभी तो मैं आत्माकार वृत्ति में हूँ माने आत्माकार वृत्ति से शरीराकार वृत्ति में आकर के बोल रहा है किंतु तो शब्द बोल रहा है आत्माकार वृत्ति कालीन शब्द बोल रहा है इस अवस्था से पूर्वावस्था में जो त्रिपुटी रूप से दिखाई देता भोक्ता भोग्य भोजन तीन रूप से दिखाई देता था ये भोग्य पदार्थ है ये भोक्ता है ऐसा दिखाई देते थे पूरा पहले इस अवस्था में मुझे नहीं भाष रहा है अरे अभी तो मन है वहाँ भी आत्माकार वृत्ति से नीचे उतर करके आया हुआ है वो, तो तो वो अरे वृत्ति बनाते समय में मन नहीं तो बनाया वृत्ति और किसने बनाया मन है उस काल में मन लेन थोड़ी हुआ है जो मन आज मनुष्य मनुष्याकार वृत्ति बना रहा है वही मन ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा मनोवृत्ति है वो वो वृत्ति भी आगे जाकर के क्षीण हो जाना है किंतु उस काल में वृत्ति है मन का क्या? ना क्या की बात है ना बात तो वही तो मन है ना उस काल में मन है मन की वृत्ति तो है ब्रह्माकार वृत्ति कि जो ज्ञान बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं मन तो बना रहा है वृत्ति और कौन बना रहा है किन्तु वो वृत्ति कुछ क्षण के बाद नष्ट होगी वो बात अलग है वृत्ति तो मन बनाएगा जैसे मैं मनुष्य हूं अभी भावना है मैं ब्रह्म हूं यह भावना भी होना किससे होना मन से होना है मन है वहां आगे जाकर के वो वृत्ति भी नष्ट होगी स्वरूप में स्थित होगा वो अलग बात है तो भोक्ता तो भोग्यम स्वयमेव सर्वम यद्यत पृथक दृष्ट मिदन कयापुरा ये जो ज्ञानाकार वृत्ति से आत्माकार वृत्ति से पूर्व अवस्था में एक मैं मनुष्य हूं करके अपने को भान होता था मेरा उस काल में जो भोक्ता कोटि के लोग दिखाई पड़ते थे कोई भोग्य कोटि के को लोग दिखाई पड़ते थे माना खाने वाला और खाए जाने वाला दो तो प्रकार के पदार्थ पाए जाते थे ये सबके साथ सब में ही बना हुआ था मेरे सिवा कुछ है ही नहीं यद्य पृथक दृष्टम जो मेरे से अलग अलग दिख रहा था ये भोगता है ये भोग्य है पहले ऐसा आवास होता था इदम तया सामने करके ये भोगता है ये भोग्य ऐसा इदम रूप से जो ज्ञान होता था पहले वो सब सर मई है क्यों कैसे मैं हूं माने उस कल्पना के अधिष्ठान में हूं ये कहना है जैसे रज्जु सर्पबुद्धि के भी कारण रज्जु है जलधारा बुद्धि के कारण भी रज्जू है वह एक ही प्रकार के मान्य होता शब्द रज्जू में सर्प का ही भ्रम हो कोई नियम नहीं है किसी व्यक्ति सर्प समझता है उसको ऋषि को अज्ञान के कारण और कोई व्यक्ति उसको जल की धारा समझता है कोई व्यक्ति भूचित्र समझता है उसको कोई लाठी समझता है कोई माला समझता है किसको रज्जू को तो जो जो प्रकार भाजते थे पहले चार पांच रूप में दिखाई दिया भिन्न भिन्न व्यक्ति को एक तो रसी रसी थी पड़ी रसी का ज्ञान किसी को नहीं है ज्ञान हो रहा है किसी को सर्प रूप से किसी को माला रूप से किसी को लाठी रूप से किसी को भूचित्र रूप से ज्ञान हो रहा है ठीक है अब बाद में जब रज्जु ज्ञान होगा तो चारों का निषेध हो जाएगा ये सर्प नहीं लाठी नहीं माला नहीं भूचित्र नहीं क्या है ये ज्ञान होगा उस काल में वो रज्जू कह सकते हैं कि वो जो चार चीज मही बना था वो तो मही मेरे से अतिरिक्त तो कुछ आई नहीं क्योंकि वो कल्पना का अधिष्ठान है वैसे ही है आत्मा कल्पना का अधिष्ठान आत्मा अभी आत्माकार वृत्ति में व्यक्ति होता है तो ऐसी अनुभूति होती है पहली अवस्था में जो भोक्ता और भोग्य रूप से दो प्रकार से जगह पाया जा रहा था वो सबके सब नहीं सब हूं माने मेरे में कल्पित ये कह रहे हैं बहुदा बहुदा खाध्युखाबोधा उत्पद्य जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं तरंग व्यवहार काल में समुद्र से तरंगों को अलग कहा जाता है तरंग अलग है समुद्र अलग है समुद्र में लहर ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं अगर एक ही होता तो समुद्र ही कहते हैं किन्तु क्या बोलते हैं समुद्र में क्या उठता है तरंग उठता है अलग बुद्धि होती है तो ये भी मई अखंड सुखाम गौरव एक सुखरूपी समुद्र हूं वो तो जल का समुद्र है मैं कैसा हूं सुखरूपी समुद्र अखंड जो सुखरूपी समुद्र हूं मई निम्बुज में अखंड सुखाम्बोध हूं अखंड जो सुखरूपी अम्बु है अम्बोध है जल अंबोदी है समुद्र उसमें माने सुख सागर में मैं जो सुख सागर हूँ मेरे में बहुधा विश्व बीच है ये नाना प्रकार के विश्व तरंग के रूप में उत्पन्न होते हैं जैसे मैं तरंग या विश्व संसार एक ही नहीं ब्रह्मांड अनेक है एक ही ब्रह्मांड नहीं है अनेक ब्रह्मांड हैं, बहु विश्व बीच है विश्व सारा संसार रूपी जो बीची है, है, हैं।, है? हैं, तरंग हैं, उठते हैं कहाँ उठते हैं मैं सुख रूपी जो समुद्र हूं उसमें ये संसार रूपी जो लहरें हैं तरंग हैं उठते हैं और उत्पद्यंते विली अंत्य उत्पन्न भी होते हैं मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में विलय होते हैं जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में मेरे में सारे के सारे ये उत्पन्न होते हैं ये सारा जगत जागृत में दिखाई देता है स्वप्न में सुसुप्ति अवस्था समाधि अवस्था में खो जाते हैं वहाँ लय हो जाता है गाढ़ निद्रा में जगत का वाहन किसी को नहीं होता मकान दुकान किसी को पता नहीं होता सुसुप्ति में ही जब जगत नहीं होता उस आत्माकार वृत्ति काल में कहा से जगत पाया जाएगा मही अखंड सुख स्वरूप जो समुद्र हूँ उसमें बहुधा विश्व विचय उत्पत्तन बीची मैंने तरंग नया प्रकार के पेड़ रूप से पहाड़ रूप से नदी रूप से पर्वत रूप से मनुष्य आदि, लाख चौराशिला रूप से ये सब तो तरंग हैं सारे तरंग हैं ऐसे उठते हैं छोटे तो बड़े तरंग कई तरह के उठते हैं समुद्र में है। तो यहाँ भी नाना प्रकार के जो योनिया हैं तरंग हैं ये उठते हैं उत्पन्न होते हैं मेरे से भी उत्पन्न होते क्यों तरंग उठने के लिए उसका आधारशिला जल जाइए वहां तो मैं हूँ तो ये तरंग उठते हैं संसारू की तरंग उठते हैं और बिलियन दे लय भी होते रहते प्रतिदिन सुख सूची में लाए होते हैं मेरे लिए जागृत स्वप्न में फायदा होते हैं सुख की तरंग ऐसे कहते हैं कैसे कहते हैं वो जो समुद्र में लहर उठने के लिए कारण होता है ऐसे हमेशा समुद्र में लहर उठता नहीं है स्थिर भी होता है समुद्र क्या कारण है हवा का झोंक जब पड़ता है वायु का वेग तब तो वहाँ समुद्र उठता है ये लहर उठता है समुद्र तो यहाँ पर सुखरूपी समुद्र जो मैं हूं मेरे में विश्व किस निमित्त से ये निकलते हैं सारण लोग उठते हैं कहते हैं माया मारूत विमाद माया रूपी वायु के धक्के जब पड़ते हैं इनको माया मारूत विमाद माया रूपी जो वायु है मारूप मानी वायु उसके वेग से माया रूपी यहाँ है काम करना जैसे समुद्र में लहर उठाने वाला कौन है वायु और यहाँ आत्मा जो आत्मतत्व है उसमें संसार दिखाने वाला कौन है माया माया मारुत विद्रमाद माया रूपी वायु के देख से मेरे में ही ये उत्पन्न होते हैं मेरे में सारा संसार का अधिष्ठान मैं हूं ये बुद्धि होती है आत्मज्ञान की स्थूलाताफुरणे नोक काले कलक वत्सराय नर्वाद निष्कलिकूला मयि कल्पता आरोपिता अनुस्फुरण कही काले यथा कल्पक वत्सरायो निष्कल निर्विकल ये स्थूल सूक्ष्म कारण करके जो विभाग है ये स्थूल शरीर है ये सूक्ष्म शरीर है ये कारण शरीर, शरीर है ऐसा ऐसा जो विभाग होता है ये कल्पित है सब थूल भी कल्पित है सूक्ष्म भी कल्पित है कारण भी कल्पित है सारे कल्पित हैं क्योंकि समाधि अवस्था में कारण शरीर भी खो जाता, थूल खो जाता। है सुसुप्ती में फूल और सूक्ष्म शरीर खो जाते हैं यह स्थिति है सुसुप्ति में अज्ञान तो है किंतु थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता और उस समाधि अवस्था में कारण शरीर का भी भान ने अपने अकेले का भान होता है जो चेतन तब है उसी का भान होता है अन्य किसी का भान नहीं होता है ऐसे मेरे में कल्पित है स्थूलादि भाव स्थूलादि जो पदार्थ हैं स्थूल पदार्थ हैं कुछ कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं चाहे व्यवहित हैं चाहे अव्यवहित हैं कोई व्यवधान युक्त है घर के बाहर क्या हमको पता नहीं लगता कई प्रकार के दूर हैं नजदीक हैं कई तरह के विषय बनते हैं हमारे सामने तो स्थलादि पदार्थ स्थूल पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ जितने भी संसार में जो कुछ है सबके सब भ्रमात् मई कल्पिता mm. मेरे में कल्पित है अज्ञान के कारण मेरे में कल्पना कर रहे हैं लोग आरोपिता ये पदार्थ नहीं केवल आरोपित है जैसे मरुभूमि में जल का आरोप होता है रज्जू में सर्प का आरोप होता है अज्ञान काल में वैसे सारा संसार मेरे में आरोपित है वास्तव में संसार बन जाए अज्ञान से कल्पित है सर कल्पना कौन करते हैं कहते स्फुर उनको स्फूरित हो रहा है ये जो फूल सूक्ष्म कारण रूप से उनको पदार्थ मिल रहे हैं लोगों को जैसे रज्जू में जब सर्पबुद्धि एक को होती है तो एक व्यक्ति को ना भी हो कोई नियम नहीं है सबको होना है जो रज्जू को जानकारी है उसको सर्पबुद्धि नहीं होगी जो रज्जू का अज्ञान है उसी को सर्पबुद्धि होगी तो वो सर्प की कल्पना उसने की उस व्यक्ति ने की रज्जू में सर्प नहीं है मरूभूमि में जल नहीं है सुक्ति में चांदी नहीं है किन्तु कल्पना कर देता अज्ञान के कारण वैसे स्थलादि पदार्थ लोगों ने उनको स्फूरित हो रहा है स्फुर स्फुरण के कारण माने रज्जू में सर्प होता नहीं, तो नहीं किन्तु उस व्यक्ति को स्फुरित हो रहा है दिख रहा है उसको क्या कर रहा है स्फूरण हो रहा है इसलिए सर्प है करके बोलता है वैसे यहां भी ये अज्ञानियों को स्फुर होने के कारण ये जगत उन्होंने कल्पना कर दी मेरे आरोपित है सारी जगत फूल पदार्थ हो चाहे सूक्ष्म पदार्थ हो चाहे कारण हो सबके साथ आरोपी अज्ञानियों ने मेरे में आरोप किया जैसे रज्जू में सर्प के आरोप करता है अज्ञानी उसी प्रकार मेरे में मैं चैतन्य आत्म, चेतन आत्मा में फुलादी पदार्थों का आरोप किया है ही अज्ञानी ने लोग माने अज्ञानी जो लोग हैं सामान्य लोग सामान्य जनों ने, ने आरोपित किया कहते महाराज आरोपित कैसे होता है कहते आरोपित करने के लिए ऐसे दृष्टान्त देते है होता है एक काल है काल माना एक समय धारा चल रही समय एक है अखंड समय एक होता है नादि काल से अनंत काल तक एक ही होता है काल मैंने समय किंतु वो समय को ऐसा बटवारा किया है आए लोगों ने हाँ ऐसा ऐसा करके ले जाते हैं क्या करते हैं एक तो दिन बोलते हैं इतने छोटे से हम को दिन बोलते हैं समय एक है वो और थोड़ा बड़ा हो जाता तो अहोरात्र बोल जाते हैं दिन रात समय का नाम है और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं एक सप्ताह बोलते हैं और थोड़ा ज्यादा हम सबको लेकर पक्ष फिर मास ऐसा ऋतु आयन अयन सर ऐसा ऐसा नाम कर जाए निर्विकल्प है काल उसमें काल एक चीज है वहाँ अनेकता नहीं है काल में काल एक ही है समय एक है किंतु लोग क्या करते हैं छोटे छोटे उसको टुकड़ा बना करके अपने बुद्धि के द्वारा टुकड़े बना करके उस काल में ये सारे कल्पना करते हैं किसमें कल्पना करते हैं काल ह यही दृष्टांत दिया सारा जगत मेरे में आरोपित किया है लोगों ने जैसा निर्विकल्प होने पर भी काल में होता है निर्विकल्प आरोप करने के लिए कोई होना जरूरी नहीं कुछ भी आरोप तो करना है नहीं ये केवल कल्पना करनी है काले यथा कल्पल कल्पक वत्सरायना ऋत्वादयो ऋष्कल निर्विकल्पेगा जैसे निर्विकल्प काल है काल की कोई इतना अवधि करके कोई अदापता नहीं एक समय का नाम है निर्विकल्पक अवस्था में होता है काल काल मै उसमें जैसे कल्पा बोलते हैं ब्रह्मा जी की एक आयु को कल्प शब्द से बोल देते हैं ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी होती है ना कल्प तो। बोल देते हैं कल्प बत्सर संभत्सर बोलते हैं काल बदलना काल क्या बदलेगा हर साल बदलता गया साल बदला बोला बदलता बदलदा काल नहीं बदलता एक कल्पना है संभत्सर की कल्पना इतने दायरे को हम संभत्सर बोल देते हैं और उससे भी छोटा करके बोलते हैं अयन छह महीना और उसके भी छोटा करके बोलेंगे ऋतु दो महीना उससे भी छोटा करेंगे मासा, फिर उससे छोटा करके बोलेंगे पक्ष फिर सप्ताह फिर अहोरात्र फिर दिन फिर घटिका फिर पल विपल क्षण से आरंभ करते हैं अंतिम क्षण क्षण के बाद में नीचे नहीं उतरते हैं काल की गणना में अंतिम क्षण से आरम्भ होता है कल्पना है खाली को भाई ये काल है उसमें सारी कल्पना क्या कल ये भी दिन रात मैंने काल को दिन रात बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हाय काल बोल क्या रहे हैं? दिन रात कह रहे हैं। एक समय है वो वो अखंड एक समय है उसी को टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बुद्धि से टुकड़ा करके दिन रात मास क्चा आपने व्यवहार में लाया है जैसे निर्विकल्प काल में कल्प शब्द सब, का प्रयोग होता है वत्सर मन संवत्सर अयन और आदि ये सब की कल्पना होती है उसी प्रकार फूलादि पदार्थ जितने भी संसार में पाए जाते हैं जो अज्ञानी के द्वारा कल्पित होते हैं ये मेरे नहीं आरोप कर किया है हूं मैं चेतन आत्मा और मान रहे हैं लोग मकान दुकान रूप से जमीन जायजाद रूप से मान रहे हैं ऐसा आरोपित नाश्रय दूषकम भवेद करोत्यु करोत्यु महाप्रवाह भवे ूषरभूमिभाग बारी महाप्रवाह आरोपित जो पदार्थ होता है वो अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकता रज्जु में आप सर्प की कल्पना कर देते हैं उसके जहर से कितने आदमी मर जाते हैं क्यों जिसमें जहर रहना वही तत्व तो ने सर्प ही नहीं है वहाँ जो आरोपित पदार्थ होता है वो अपने आश्रय को कभी अपने दोषों से दूषित नहीं कर सकता मैंने यहां पर संसार का आरोप कर दिया आत्मा में अज्ञानियों ने संसार रूप से देखा तो संसार का गंध कहें आत्मा में आ जाए एक शंका हो सकती है उसका निवारण कर रहे हैं आरोपितम जो आरोपित वस्तु होगा न आश्रय दूषक आश्रय दूषकम न भवे आश्रय के दूषक बनता नहीं आश्रय को दू, वो उसको दूषित नहीं कर सकता कौन आरोपित पदार्थ है कदापि कभी भी, भी दूषित नहीं कर सकता वो ये नहीं कि आज नहीं करे तो कल कर दे रज्जू में जो सांप की कल्पना कर देते हैं उस जहर से कोई मरता नहीं रज्जु दूषित नहीं होती है रज्जु में जहर नहीं चढ़ता। क्यों सांप होता ही नहीं कल्पना है वो कदापि मूढ़िर मतभूत दोष दूषित ये कल्पना क्योंकि द्वारा आरोपित क्यों होता है मूढ़िर जो मूढ़ पुरुष है अज्ञानी है उनको कल्पना करते हैं विवेकी पुरुष रशि में सांप की कल्पना नहीं करेगा <laughs> माने उस काल में अभिवेक होता है चाहे बड़े महात्मा भी क्यों न हो रजू में अगर सर्व हो गई तो भ्रांत अवस्था है वो अन्य को अन्य मान रहा है अरे रशि मान रहा है क्या अच्छा सर्व वो भ्रांत अवस्था है उस काल में तो पागल है वो बाद में महात्मा बन जाएंगे अच्छे होंगे उस काल में तो पागल है वो उस समय उसने क्षण के लिए उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है वस्तु पूछे कुछ मान रहा है वो कोई भी व्यक्ति हो दिन में कई बार पागल हो जाता है माने कुछ को कुछ बोलने लगे वही तो पागल होता है क्या होता है अन्य में अन्य बुद्धि होना यही तो है ऐसा है तो कदापि मति दोष दूषित ही आरोपितम आश्रय दूषितम न कभी भी किसी भी जमाने पूर्व में नहीं हुआ भविष्य में भी नहीं होगा मूढ़ों के जो पति है अज्ञानियों की बुद्धि ने वहां रज्जू को जैसे सर्प मानना अज्ञानी की बुद्धि बोल रही है उसके दोष से दूषित है वो ऐसे दूषित पदार्थों के द्वारा माने मूर्ख लोगों के जो अज्ञान के बुद्धि से बुद्धि रूपी दोष से दूषित है वो ऐसे दोष के द्वारा आरोपित पदार्थ कभी आश्रय को दूषित नहीं कर सकता जैसे कहते हैं कोई अज्ञान इन्हें नहीं जाना रेत का ढेर है मरुभूमि में रेत चमकता है सूर्य के किरण में रेत जल जैसा लगता है जल बुद्धि होती वहां है रेत हो सूर्य का किरण पड़ता है जो तो चमक है उसमें तो वो जो रेत में चमक आता है वो तो जो मरुभूमि में चमक आया मैंने क्या दिखा जलबुद्धि हो गई अज्ञान अवस्था में जलबुद्धि जब हो गई तो कहते हैं बहुत भारी जल की कल्पना कर दी महाप्रवाह धारा बहता हुआ समुद्र जैसा लगता है कभी जब कभी जितने तेज चमक होगा सूर्य का उतने वो जल का प्रवाह दिखने लगता बहता हुआ बहन होगा साथ में हवा का वेग होता है तो इधर उधर होता दिखता है नादरी करोति ऊसर भूमि भागम कहते हैं, वो जो मरीचिका बारी महाप्रवाह कल्पित जो मरीचिका के कारण जो बारी का प्रवाह जल का प्रवाह महाप्रवाह है बहुत बड़ा सागर दिख रहा है दौड़ रहा पानी नहीं मिलता सागर बुद्धि होती है तो वो जो महाप्रवाह जो जल दिख रहा था आपको वो जल मरुभूमि को गीला नहीं कर सकता क्यों जल है वहां गीला नहीं कर सकता माने अधिष्ठान वहां मरूभूमि है उसमें जल की कल्पना हुई है वो जल कल्पित जल मरुभूमि को दूषित नहीं कर सकता गीला नहीं बना सकता इसी प्रकार संसार मेरे में कल्पित है अज्ञानी ने कल्पना कर दी संसार करके वो संसार धर्म से मैं लेतायमान नहीं हूँ जैसे मरुभूमि में जल की कल्पना करने से मरुभूमि गीली नहीं होती जितने भी कल्पना करें आप अधिष्ठान को उस दोषों से भी मुक्त कब हो जाता है को वो लेमान लेपित नहीं कर सकते तो लिप्त नहीं कर सकते ये दृष्टांत है मेरा स्वरूप कैसा है तो आगे बोलते हैं मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप कैसा है आकाशवल्लेप विदूर गोहम आदित्यष्य विलक्षणोह आहार्य नि्य विनश्चलोहम पार हम अम्भोदिवदार विवर्जिहम आकाशवल्लेप विधूगम आदित्यवदभाष्य हम आहार्य पार विनोहम हम मैं कैसा हूँ मेरा स्वरूप इस हड्डी मांस का पुतला मेरा स्वरूप नहीं है ये तो कितने आए कितने गए चल रहा है ये तरंग के समान है मैं समुद्र के समान हूं समुद्र में तरंग आते जाते हैं समुद्र आता जाता नहीं मेरा स्वरूप ऐसा आकाशवत लेप विदुर गोहम हम निर्लेप हूं मैं कहते जैसे आकाश निर्लेप है आकाश में किसी का संबंध नहीं होता चाहे आग जलाएं आकाश नहीं जलेगा चाहे कितने भी गंदगी करें आकाश दूषित नहीं होगा वायु तक तो दूषित हो जाता है परंतु आकाश दूषित नहीं होता जैसे निर्लेप है आकाश उसी प्रकार मेरा स्वरूप ऐसा है निर्लेप है किसी का संग नाम की चीज ही नहीं आकाश शब्द, लेप का विदूरग होगा विरुद्ध दूर है निर्लेप हूं मैं जैसे आकाश निर्लेप होता है उसी प्रकार मैं निर्लेप हूं किसी का भी संबंध मेरे नहीं है विशेष विरुद्ध दूर विद्रगह विशेष दूरगह विदूरगह दूर हम गचती तो दूर होगा दूर चलने वाला जैसे आकाश संबंध से दूर होता है ठीक से संबंधों से दूर होता है निर्लप रहता है वैसे मैं भी सारे संबंधों से दूर हुए माने ये जो संबंध लगा हुआ है ना मैं ब्राह्मण हूँ पुरुष हूँ हु, स्त्री हूँ बालक हूँ बूढ़ा हूं सब ये शरीर में पहले एकता करके सारा संबंध है आत्मा में कोई संबंध नहीं शरीर में हमने एकता कर दी अज्ञान के कारण शरीर को मैं मान लिया जिसके कारण फिर ब्राह्मण आदि आरोप होते हैं वर्णाश्रम धर्म जितने भी हैं आरोपित हैं वास्तव में मेरे में नहीं है जैसे आकाश निर्लेप रहता है वैसे मैं निर्लेप हूँ मेरा स्वरूप ऐसा है जस्ट उस वृत्ति में पहुंचता है तब यह अनुभूति होती है आत्माकार वृत्ति में पहुंचने के बाद ऐसी अनुभव अपने स्वरूप के बारे में है आकाश के समान में निर्लेप हूं और आदित्यवध भाष्य विलक्षण जो एक जैसे आदित्य जो होता है ना सूर्य सूर्य के द्वारा जो प्रकाश्य पदार्थ होते हैं घटपट आदि पदार्थ वो घटपट आदि पदार्थ से सूर्य विलक्षण होता है या वही घटपदादि होता है सूर्य अलग होता है प्रकाशक अलग होता है प्रकाश्य अलग होता है वही वह स्थिति यहां भी मैं प्रकाशक हूं मेरी सत्ता में प्रकाशित हो रहे हैं शरीर आदित्य के समान जो प्रकाश्य भाष्य पदार्थों से मैं विलक्षण हूं मैने शरीर आदि देखे जाते हैं मैं देखने वाला हूं मैंने मैं विलक्षण शरीर आदि से मैं विलक्षण हूं जैसे आदित्य घटपट आदि को प्रकाश करता है तो घटपट नहीं बनता वो अलग होता है आदित्य सूर्य इसी प्रकार मेरा स्वरूप है प्रकाश करने का तो मेरे प्रकाश स्वरूप जो है शरीर से विलक्षण नहीं भाष्य पदार्थ शरीर आदि देखे जा रहे हैं आत्मा के द्वारा देखे जा रहे हैं मैं अलग हूं ऐसा आहार्य वन नित्य विनिश्लो कहते हैं देखो सारा संसार के पदार्थ ऐसा है चंचल दिखाई पड़ते हैं अभी यहाँ है तो कभी कहाँ है चलायमान देखते हैं एक अचल भी दिखता है पहाड़ उसको आहार्य बोलते हैं हरण के योग्य इधर उधर करने योग्य को हार्य बोलते हैं नहार्य आहार्य पर्वत आहार्य होता है उठा करके कहीं ले जाना संभव नहीं होगा उसका चलना फिरना नहीं होता है इसलिए आहार्य शब्द का प्रयोग कर दिया पर्वत को पर्वत के समान आहार्य वन नित्य विनिश्चल हो नित्य में निश्चल हूं मेरा स्वरूप निश्चल है चलायमान नहीं मेरा स्वरूप ऐसा में हूं अम्बोधिव पार अभिवर्धित हम कहते हैं जैसे समुद्र का पार पाना मुश्किल पड़ता है कोई पैर करके समुद्र का था पता करेगी कितनी दूर समुद्र है नहीं होता उसी प्रकार मेरा भी कोई माप नहीं होगा पार से रही तो मैं माने अंत नहीं पाया जाता मेरा जैसे समुद्र का अंत कोई करना चाहे संभव नहीं है वैसे मेरा अंत नहीं होता माने माप तोल से मैं बाहर हूं दिगू हूं व्यापक हूं अम्बोधिव अंबोधि, वद, अंब, अंबोधि शागर। शागर माने सागर सागर के समान पार हम होने मेरा माप टॉल नहीं हो पाता है जैसे सागर का माप नहीं हो सकता उसी प्रकार मेरा अभिमान देव संबंधो अतः के ताग्रस्वसुक्त ने देहंधो मेघेन विहायस अतः कुतो में तदर्मा जागृत स्वप्न सुसुप्त कभी दे इस देह के साथ मेरा बिल्कुल संबंध नहीं है मेरा स्वरूप असंग है संग बिल्कुल नहीं है यह तो अज्ञान के कारण संग कल्पना है कालात्म संबंध जो कहते हैं कल्प कल्पित है वो भी न मे देहे न संबंध इस देह के साथ इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं निर्लेप हूं मैं देह के साथ मेरा संबंध नहीं कैसे कहते हैं मेघेना इव विहायस विहायस गियाएश माने आकाश जैसे आकाश का मेघ के साथ संबंध नहीं होता बादल आते हैं ना बादल तो बादल का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता क्यों निर्भय पदार्थ है आकाश जैसे आकाश का बादल के साथ संबंध नहीं उसी प्रकार शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं अलग ले ऐसा जब शरीर के साथ ही संबंध नहीं है तो शरीर का धर्म कहाँ से मेरे में आएगा हाँ। शरीर में जो काला पना गोरा पना, लंबा चौड़ा जो भी है स्त्री पुरुष भाव वर्णाश्रमादि धर्म तो शरीर के धर्म ही सारे स्थल हाँ। है पतला है मोटा है दुबला है जो भी है वो तो शरीर के धर्म है वो जब शरीर के साथ ही मेरा संबंध नहीं है तो वो धर्म कहाँ से आएंगे मेरे में एक देख व्यक्ति अभिमान करके बोल रहा है मैं ब्राह्मण हूँ एक बोलता है क्षत्रिय हूँ सबका अभिमान है एक बोलता है पुरुष हूँ एक बोलता है स्त्री हूं ऐसा ऐसा किन्तु जब, तो जब शरीर के साथ ही मेरा संबंध नहीं है मैं असंग आत्मा हूँ तो फिर वो शरीर के धर्मों के साथ कहाँ से संबंध होना कोई मेरे धर्म नहीं यही कहा अतः कुतोमेत में धर्मा जब शरीर के साथ ही धर्म मेरा संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ के साथ बादल के साथ कोई संबंध नहीं होता ठीक इसी प्रकार इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है जब शरीर के साथ ही संबंध कटा हुआ है तो फिर उसका धर्म के साथ क्या संबंध होना मेरा ये स्थूलता त्रिशता आदि जो तो धर्म है उसके तो उसके साथ मेरा कोई संबंध होने संबंध एक कहा अतः कुतो में धर्मा इसलिए कैसे वो धर्म शरीर के धर्म मेरे हो सकते हैं जागृत स्वप्न सुस्रुप्त शरीर के धर्म है सारे हाँ जागृत स्वप्न सुश्रुप्ति आदि धर्म मेरे कैसे हो पाएंगे मैं लक्ष्य हूँ भाव आत्मज्ञान के उत्तर काल में ऐसा भाव होता है उपाधि रायाति सर्मा कौति भुंक् सीयन मियते सदा हम हाँ। करोति जो उपाधि हैं आयाति मेरे पास उपाधियां आती है तो सर आया है माने यहाँ जितने बैठे होंगे अस्सी साल के पहले की बात यदि देखें तो ये कोई भी नहीं था अस्सी साल पूर्व में हम देखते हैं काल के गणना के आधार पर जितने आप बैठे होंगे अभी ये कोई आकार नहीं था अस्सी साल पहले अस्सी साल के इधर के हैं सर कितने भी हैं और आगे दस बीस साल के बाद देखेंगे तो ये नहीं मिलेंगे यहां दूसरे बैठेंगे नहीं। ये नहीं मिलेंगे इस तीन ये उपाधियां हैं जैसे काल में आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा करता है वैसे मेरे में उपाधि ये जो शरीर आदि उपाधियां आयाती कभी आती है मैंने जन्म के पहले ये नहीं था ये मैं तो था ये नहीं था आया ये आया और ये चला भी जाएगा एकदम सीधा में सुहा हो जाएगा उपाधि है ये मैथा पहले इसके आने के पहले भी मैठा इसके जाने के बाद भी मैं रहूँगा उपाधि इसको बोलते हैं उपाधि शरीर आधी उपाधि आयाती माने आता है आती है और शैव गई जाती भी है आने वाला चला भी जाता है शरीर आया है शरीर के पहले से मैं यहाँ विद्यमान हूँ आया कुछ दिन के बाद चला जाएगा फिर दूसरा आएगा वो भी जाएगा और मेरा कुछ नहीं होना ऐसा उपाधि आयाति शैव गत क्षति आती है और जाती भी है सैव कर्माणी करोति थी और जो कर्म करने वाला भी उपाधि है शरीर शरीरिक कर्म करता है मैं कौन सा कर्म करने वाला हूँ वही कर्म करता है और फल भोगता भी वही है भोग भी उसी को मिलना उपाधियों को ही मिलना है मेरे में कुछ नहीं सैव कर्मा ऐसा उपाधि ये जो उपाधि शब्द है ना संस्कृत में कुलिंग में प्रयोग होता है हिन्दी में स्त्रीलिंग में हिन्दी में उपाधि शब्द संस्कृत में जो की प्रत्यांत शब्द होते हैं सब पुलिंग होते हैं उपसर्गे घो की ऐसा सूत्र है व्याकरण में उपसर्ग उपग में रहने पर संगत धातु से की प्रत्यय होता है ये की प्रत्यांत जो होता है पुलिंग में प्रयोग होता है उपाधि आयाति सय वगत स बोल दिया सा नहीं बोला त्रिलिंग में प्रयोग करता तो सा बोलना चाहिए सय वगत उपाधि शब्द संस्कृत में पुलिंग में प्रयोग होता है त्रिलिंग में हिंदी में उपाधि लग गई बोलते हैं वो ये प्रयोग करते हैं वो अलग भाषा ये अलग भाषा अपने अपनी भाषा की अपने अपने मर्यादा संस्कृत में पुलिंग में है सब उपाधि सब हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग तो क्यों कहा उपाधि आया की सैव ग उपाधि आती भी है तो चली भी जाती है शरीर आया चला जाएगा और सैव कर्माणी करो कि भोगते ये उपाधि शरीरादि जो आने वाले हैं एक कर्म करते हैं और यही फल भोगते हैं सैव जीरियन मृत सदा आ, वही जो उपाधि है सामान वही उपाधि जीरियन मृतः बालक होकर के आता है और बुढ़ा होकर के मरता है कौन उपाधि स्थिति देखी शरीरादि आदि की स्थिति ऐसे देखा यहाँ जब आता है तो बालक बन के आता है और मरते समय में जीरियन मृत्यते डलने लग जाता है झुर्गियां पड़ जाती है बूढ़ा हो जाता है मर जाता है तो उपाधि के काम है मेरा काम नहीं मैं कैसा हूं तो कँँ? मैं तो ऐसा हूं सदा अहम कुलाद्रीवल निश्चल सांस्कृत कहते जैसे एक कुलाद्री नाम का पर्वत है निश्चल रहता है पर्वत का नाम है कुलाद्री अद्रीबाने पर्वत होता है उसका विशेषण कुल कुल नाम का पर्वत है तो कुलाद्रीवध कुलाद्री, कुलाद्री पर्वत के समान मैं निश्चल रहता हूँ जैसे पहाड़ में कितने वृक्ष आते हैं बीज बन करके आते हैं बाद में सड़ जाते हैं गल जाते हैं मर जाते हैं पहाड़ नहीं मरता वही पहाड़ में कितने वृक्ष आए कितने गए कितने शेर भालू बंदर आए गए आना जाना चल रहा वहाँ किंतु पहाड़ ज्यो कहते हो उतने स्थिर होता है वैसे मेरा स्वरूप ऐसा है पहाड़ के समान है बुलादरी पहाड़ के समान छोटे मोटे पहाड़ नहीं बुलादरी पहाड़ कोई बड़ा पहाड़ है हाँ वो होगा कोई एक पहाड़ बना ले कुद्रीव माने अग्री माने पहाड़ पर्वत होता है उसका विशेषण फूल लगा दिया कुलाद्री के समान पहाड़ के समान मैं निश्चल हूं माने जैसे पर्वत में देखते हैं पर्वत स्थिर होता है आने जाने वाले वृक्ष आदि होते हैं वृक्ष आया चला भी जाए वृक्ष बंदर भालू आए चले गए मर जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं पर्वत बूढ़ा नहीं होता दृष्टांत दिया कुलाद्री पर्वत के समान मैं स्थिर हूँ मेरे में कितने आए और कितने गए कोई रेल के पटरी का दृष्टान्त देते हैं इसको रेल के पटरी के स्थान में आत्मा और रेल है शरीर के स्थान रेल आते जाते रहते हैं पटरी हुई ज्यो का उसमें पैसेंजर गाड़ी के लिए वही है और राजधानी के लिए भी वही है शताब्दी के लिए वही है वैसे चाहिए आत्मा में सब आते हैं कभी कुत्ता आएगा कभी बिल्ली आएगी कभी चिड़िया कभी मनुष्य कभी हाथी आकार लेके आएंगे कुछ दिन अपना खेल दिखाएंगे चले जाएंगे और हमारा कुछ न बिगड़ना हम जो करते कुत्ता भी आया कई बार आया आगे भी आ सकता है बिल्ली <laughs> है चुआ है सर्फ है सब आया और गए भी किन्तु मैं ज्योका उतने प्रॉब्लम करा न मे प्रवृत्ति मे निवृत्ति सदकूप निरंसकमको निबिडो निर मे पूे न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्ति सदक रूप से निरंसक एका निरंतरो पूर्ण सकथम चेष्ट न मे प्रवृत्ति ये चलना फिरना आवागमन आदि मेरे में नहीं होना ये उपादि में होना शरीर चलता फिरता है इंद्रिया जाती आती है किंतु मेरा काम नहीं है नमे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति हो नहीं सकती है जैसे आकाश में आवागमन नहीं हो पाता माने हम तो चलते हैं किंतु आकाश आता जाता हो नहीं पाता क्यों निर्भय है व्यापक है माने चलना फिरना माने यहां हो वहां न हो तो ये यह व्यक्ति यहां से वहां जाएगा किंतु आकाश का अभाव कभी कहीं होता नहीं तो इसलिए आकाश स्वयं आता जाता होता नहीं बाकी पदार्थ में आवागमन होता है पत्थर यहाँ से वहां जा सकता है वहां से आ सकता है हाँ पेड़ आदि में हो सकता है क्रिया हो सकती है आकाश में नहीं हो पाता मेरे में कोई प्रवृत्ति नहीं है मैं व्यापक हूँ और निर्वय हूँ व्यापक हो और निर्वय पदार्थ हो उसमें कोई क्रिया नहीं हो पाती है न में प्रवृत्ति प्रवृत्ति मेरा नहीं मेरी नहीं है और नवृत्ति निवृत्ति भी मेरी नहीं है हटने का नाम निवृत्ति कोई गलत काम में जा रहा था किसी ने बोल दिया ये गलत है रुक जाता ये है ये निवृत्ति कहते हैं इसको निवृत्ति कहते हैं इसका नाम निवृत्ति और शुभकर्म में जो जाता है उसको प्रवृत्ति बोलते हैं अच्छा काम करने लग जाता तो है तो प्रवृत्ति कहते हैं काल के संस्कार के पशीभूत होकर करके मन में कुछ गलत काम करने की जब चेष्टा शुरू हो जाती है प्रयत्न शुरू होता है तब तो शास्त्र वचन आकर के रुक जाए गलत है ब्राह्मण ऐसा भाई आया स्वाभाविक रूप से अज्ञान के कारण ब्राह्मण के मारने की इच्छा पैदा हो गई उसको सिखाना नहीं पड़ा गलत काम सिखाना नहीं पड़ता अपने आप होता जैसे बंदर के बच्चे को छलांग लगाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता स्वाभाविक को एक संस्कार उसके पास होता है वो छलांग लगा देता है चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उनको उड़ान भरने को कोई सिखाता नहीं है ऐसे संस्कार उनमें आ जाता है पहले कृषि जन्म में चिड़िया बना हुआ प्राणी है वो उस शरीर में आने के बाद में वो संस्कार जल जाते हैं तो कुरान भर जाता है स्वाभाविक कुरान भर देगा उसको सिखाना नहीं पड़ता मनुष्यों को बच्चों को तो पकड़ पकड़ के कई दिन तक सिखाना पड़ता है चलाने के लिए किंतु पक्षी को उड़ान भरने के लिए कोई सिखाता नहीं मतलब है <laughs> चलेगा ये भी किंतु उनको संतोष तो माता पिता को तब ना सोच दे चलेगा ये चलता किंतु उनको संतोष नहीं होता है अब चलने के समय ही नहीं आया पहले से चलाना शुरू करते हैं हिंदु जल्दीबाजी है बात तो ये है चलेगा पहले भी मनुष्य बना हुआ है उसका संस्कार है उसके पास चलता है चलेगा तो कहते हैं नमे प्रवृत्ति न नचमे निवृत्ति ही मेरे में कोई प्रवृत्ति भी नहीं हाँ निवृत्ति भी नहीं प्रवृत्ति माने जो तो शुभ कर्मों में जो भी हो आगे बढ़ने का नाम प्रवृति है निवृत्ति माने कोई गलत कर्म करने की इच्छा प्रकट भीतर में अभिव्यक्ति हो गई इच्छा आ गई जैसे ब्राह्मण सामने है किसी कारण से यहाँ आक्रोश पैदा हो गया उसको मारने की इच्छा हो गई तैयार हो गई मारने के लिए खड़ग उठा रहा है तब तक श्रुतिवाद के ख्याल आ गया उसको क्या आया ब्राह्मणो न हम द्राह्मण को नहीं मारना चाहिए ये सुनेगा सुनते ही वहां रुक जाएगी उसके हथियार वहीं रुक जाएगा अरे ऐसा कहा गया उस रुकने का नाम है निवृत्ति चलते चलते में कुछ कार्य करने के लिए चल पड़ा था किसी कारण से रुक गया हो उसका नाम है निवृत्ति तो मेरे में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है क्यों सदा एक रूपस्य निरंस्य मैं कैसा हूं निरंक हूं मेरा कोई अंश नहीं है अवयव नहीं है टुकड़ा नहीं है टुकड़ा जुड़ करके बना होता ना तो फिर वहां प्रवृति निवृत्ति आदि होती मैं निरंसक हूं कोई अंश नहीं मेरा और सदा एक रूप मैं निरंतर एक रूप रहता हूं बदलने वाला बदलने वाला नहीं एक रूप रहता है। एक स्वरूप होता है शरीर की तो बदलता है आज दस साल पहले का एक फोटो खींच के रखा हो पर आज एक फोटो खींचे दोनों में पहचान नहीं होता ये का एक बूढ़ा नहीं हुआ ये शरीर जब शिशु धोकर के पैदा हुआ था प्रतिक्षण बदला है ये नहीं की साल में एक बार एक फुट बढ़ता हो ऐसा भी नहीं देखा एक सिलसिला जारी रही बढ़ने की बाद में फिर घटनेगी वही खुराक वही पानी सब कुछ वही चला ये प्रकृति का ऐसा ये प्रतिक्षण का बदलाव शरीर आदि में देखा है यास कमुनि ने कहा है सर्वे भावा क्षण एक चेतन शक्ति को छोड़कर बाकी जितने भी संसार में वस्तुएं हैं सब प्रत्येक क्षण बदलाव होता है यही शरीर एक छोटा सा सुबह जैसा एक शिशु पैदा हुआ तो एक एकाएक कितना बड़ा नहीं बना हुआ पता नहीं हमको पता नहीं ऐसे लगता लगते लगते लगते ऐसी स्थिति ना आ गई माना प्रतिक्षण इसमें क्रिया हो रही है व्यापार हो रही है बढ़ने की अथवा घटने की कैसा और बचपन में वही खुराक उसको बढ़ाने का काम करता है तीस पैंतीस साल तक एक स्थिति है व्यक्ति बढ़ता है उसके बाद वही खुराक दो उनको किंतु घटना शुरू हो जाता वहां कोई रोक नहीं पाता और घर में लोग अच्छा देते हैं उसको वृद्धाएं करके अच्छा भोजन देते हैं क्योंकि बढ़ता ही नहीं और उल्टा ये किलोमीटर जैसा होता है जितना आगे बढ़ो उतना कम होता जाता है ऐसा ही है जो किलोमीटर होता है हम जितने आगे बढ़ेंगे वो कम होता जाता है जो किलोमीटर लगा हुआ होता है वैसा ही है तो ये सदा एक रूपस्य निरंसकस्य का मैं सदा एक रूप रहता हूं मेरी कोई बढ़ना घटना कम ज्यादा होना कुछ होता नहीं है चेतन में नहीं होता है जितने भी होता है जड़ में होता है जड़अस है इसमें इसमें बढ़ना घटना बन रहा है मेरे मन ही मैं निरंशक हूं अवैव रहित हूं एकात्मको यो निबड़ो निरंतर एकात्मक हूं एक रूप हूं हाँ ऐसा एक रूप कहते निबिड़ घनीभूत एकात्मक मैंने हल्का फुल्का एकात्मक हो और भी हो ऐसा नहीं बिल्कुल अद्वैत भूत निविड़ मानी भूत होता है एक ही हूं मैं निरंतर हूं देव में व पूर्ण आकाश के समान मैं पूर्ण हूं व्यापक हूं जैसे आकाश व्यापक होता है वैसे मैं व्यापक हूं देव मैने आकाश सैसे व्यापक पदार्थ कैसे चेषा करेगा प्रवृति निवृत्ति चेष्टा कैसे करेगा तो मेरे में प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए कि जो कुछ भी है वो बाजी में है सारे प्रवृति निवृत्तियाँ जो भी हो रही है मेरे लिए नहीं ऐसी भावना पुण्या निरीन्द्रिय निश्चेतो निर्विकृतेर्कृते हुखंड सुखाभूते निषनमी श्रृति पुण्यानि निरीद्रिय निश्चेतसो में पुण्य नहीं पाप नहीं पुण्य पाप की जो भावना संभावना अज्ञान अवस्था में है शरीर को मैं मान करके बैठा है जिस काल में उस शरीर इंद्रिया स्थूल शरीर इंद्रिया और आत्मा सब मिलाजुला जुला पुंज होता है जिस अवस्था में उस अवस्था में पुण्य पाप के अधिकारी बनता है जब अपने कोई शरीर से अलग कर दिया जिस व्यक्ति ने मैं शरीर से असंभ हूं आत्मा को तो जब अलग किया होगा उस काल में आत्मा में कोई पुण्य पाप नहीं होगा शरीर विशिष्ट अवस्था में अगर वो उसकी अनुभूति है मैं एक मानव हूं मनुष्य हूं ये भावना है तो पुण्यपाप जरूर है उसका शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ हो वहां पुण्यपाप नहीं पुण्यानिपापानी निरिंद्रिय से मैं इंद्रिय रहित हूं यह पुण्यपाप करने वाले ना इंद्रिया होती है इंद्रिय के कारण ही धर्म होता है इंद्रियों के कारण पाप होता है किसी को दान दें हाथ दान दे रहा इंद्रिय दान करेंगे पुण्य हो गया और किसी को पिटाई करें इंद्रिय कर रही है पाप हो जाता है तो पुण्यपाप करने वाले इंद्रिया हैं। तो मैं इंद्रिय रहित हूं मेरे में कोई इंद्रिया है तो मेरे में पुण्यपाप हो ही नहीं सकता जो इंद्रिय वाला होगा वो पुण्यपाप का अधिकारी होगा मैं तो इंद्रियों से अतीत हूँ दूर हूँ पुण्यपाप इंद्रियों का काम पैर से कुलसना किसी को चीटी आदि को मारना पाद इंद्रिय का दोष के कारण साफ लगा आंख से बुरा देखना अच्छा देखना दो तो प्रकार के दर्शन होता है पुण्यपाप आंख से होता है और बाणी से भी पुण्यपाप होगा इंद्रिय है हाथ से होगा पैर से होगा काम से इत्यादि मैं निरेंद्रिय हूं मेरे में इंद्रिया हाँ आई नहीं मानी वो शरीर भाग से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है उसकी अनुभूति ये बता रही है मैं जो निरेंद्रिय हूँ वहां पुण्यपाप कैसे होगा पुण्यपाप के अधिकारी माने घुला मिला अवस्था है जड़ चेतन मिला करके एक लोल करके एक पुंज करके मैं करके बोल रहा है शरीर में उस काल में पुण्यपाप के अधिकारी होता है वो तो मैं तो निरिंद्रिय हूं उसमें पुण्यपाप कहा निश्चित सर और मन भी नहीं मेरे पास पुण्यपाप के लिए सोचना पड़ता है मन चाहिए मन सोचेगा इसके गला घोटू अथवा इसको माला चढ़ाऊं जो भी हो उसके बाद में इंद्रियों में प्रवृत्ति होगी तब पुण्यपाप पैदा होगा किन्तु मेरे पास मन ही नहीं मैं निश्चित स निर्गता चेतो यशमात सर निश्चित स मैं तो माने मन रहित हूँ निर्विक्र निर्विक्र विकार रहित हूँ पुण्य पाप के अधिकारी हो तो होगा मैं विकार रहित हूँ मेरे में कोई विक्रिया नहीं है उत्पाद्य आद्य संस्कार ये कोई विकार मेरे में नहीं होते मैं न उत्पन्न होता हूँ ना मेरे मेरा बिगड़ना होता है ना संस्कार के योग्य होता हूँ भाई साहब निराकृति क्योंकि जो आकार वाले होते हैं ना एक साकार अवस्था में वस्तु दिखाई देता है तो पुण्य बाबा आदि की कल्पना न होती है किन्तु मैं निराकार हूं निराकृति माने निराकार मेरी कोई आकार नहीं है फोटो नहीं खींचा जा सकता आत्मा का फोटो नहीं आएगा जिसका फोटो आएगा वो साकार का आएगा वो आत्मा नहीं आएगा आत्मा का कितने भी बड़ा रडार बना दे पकड़ में नहीं आता आत्मा शरीर आएगा निराकार है आत्मा मैं निराकार हूं इसलिए मेरे में कोई पुण्यपाप आदि नहीं कुतो ममाखंड सुखानुभूत में सुख अनुभव स्वरूप हूं उसमें ये पुण्यपाप कैसे हो सकते हैं और मेरे ये युक्ति की बात है मेरा अनुभव यह बोलता है कि मेरे में पुण्यपाप नहीं है मेरा अनुभव बताया अब कहते हैं श्रुति भी ऐसे बोलती है शास्त्र का प्रमाण है इसमें भ्रुते हनन्वागतमित्य भी श्रुति कहते हैं वृद्धार्मिक श्रुति बोलती है अनन्वागतम पुण्यना अनन्वागतम पापेना कहते हैं कि आत्मा जो है ना पाप के भी संबंधी नहीं होता है पुण्य का भी संबंध नहीं वो समझाने के लिए सुसुक्ति काल में ले जाकर के बताए जाते आत्मा जागृत स्वपने में तो शरीर के साथ है और पुण्य पाप शरीर का है या किस का है आत्मा का है किंतु किन्तु कि काल सुशुक्तिकालीन आत्मा की चर्चा में रख दिया जो अनन्वागत पुण्य न अनन्वागतम का देना कोई संबंध नहीं अनुवागत संबंध अनन्वागत ने असंबंध पाप का कोई संबंध वहां नहीं है उस आत्मा किन्तु उस आत्माभाव में पहुंचा हो तो पुण्यपाप के संबंध नहीं होगा किंतु इसका आड़ ले करके पाप कर्म करने का अधिकार आपको अभी नहीं मिलेगा उस भाव में यदि पहुंचा हो वास्तव में तो वहां पुण्य पाप नहीं होता श्रुति ने ऐसे कहा ब्रुते श्रुति ब्रुते श्रुति कहती है क्या कहती है अनन्वागतम इत्य अनन्वागतम पुण्य ने अनन्वागतम पापे ने कहा पाप का भी कोई संबंध नहीं पुण्य का भी कोई संबंध नहीं ऐसा वही आत्मा जब बिगड़ा हुआ अवस्था में होता है तो उसी के पुण्यपापी भी वही होता है जब शरीर विशिष्ट होकर के मैं करके बकरी की तरफ बोलेगा तो उस काल में पुण्यपाप के अधिकारी बनेगा वो विशिष्टात्मा शुद्धा छायया पृष्ठ मुष्पी सुु दुष्ठ नृष्ते यदि किचिपुरुष तद्विण न न साक्षिण साक्ष्यधर्मा संस्पृशं अभीकार गृहधर्मा प्रदीपवत छायया पृष्ठमुष्ण शीत सुु दुष्टु न पृषद्यकिंचितित्ष तद विलक्षण न साक्षिद साक्ष्य धर्म संस्पृश विलक्षण अविकार उदासीनम गृहधर्मा प्रदीपवत गरम हैं, सामने उष्ण है गर्म तो दूध आदि है सामने है कोई गिलास में दूध रखा हो चाय रखा हो पानी गर्म हो अथवा ठंडा हो उसको सीधा न पकड़ कर उसके छाया के माध्यम से आपको छाया को पकड़ेंगे जो उष्ण पदार्थ है या शीत पदार्थ की छाया का जब आप पकड़ेंगे तो ठंडी गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी उसको पकड़ेंगे तो ठंडी गर्मी लगेगी छाया के माध्यम से पकड़ेंगे उसको संबंध करेंगे तो ठंडी गर्मी की अनुभूति नहीं होती छाया के माध्यम से <laughs> छाया के द्वारा छुआ हुआ उष्ण मैंने पर से किया गया उष्ण किसके माध्यम से तो वो आपको हाथ जलाएगा की नहीं जलायेगा आग जल रही है उसकी छाया पड़ी इधर हाँ उसको आपने छू दिया तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा नहीं जलेगा छाया के द्वारा पकड़ा गया उसका उष्णता अथवा शीतता बर्फ का पहाड़ है उसका छाया यहाँ है उसको आपने पकड़ा संबंध कर दिया छाया में तो ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी नहीं, नहीं लगेगी तो बर्फ नेत्र प्रकार है उसकी छाया है ठीक इसी प्रकार अच्छे काम हो चाहे खराब काम हो ये भी छाया के साथ संबंध हुआ जो भी कार्य हो न पृषति ये वेत किंचित पुरुष हम कोई भी कार्य उस व्यक्ति को छू नहीं सकते पर्श नहीं कर सकते ये देखा है लोग ने तब तद विलक्षण क्यों वो पुरुष उससे विलक्षण होता है वो तो छाया पकड़ने वाला व्यक्ति उन लोगों से अलग होता है विलक्षण होता है उसका कोई संबंध नहीं होता ठीक किसी प्रकार न साक्षरम साक्षा साधव विलक्षण देखो कि जो कुछ भी किया था शरीर काल में किया था शरीर में अहमबुद्धि काल में किया था अभी इस काल में शरीर को वो प्रातिभाषिक सत्ता में मान जाता है कल्पना मानता है क्या मानता है आत्मज्ञान काल में कल्पित मानता है तो उसके जो कल्पित माद, के माध्यम से आया हुआ जो संबंध होगा वो पुण्य पाप आदि इसमें लगने सकते ये कहना चाहते हैं न साक्षरम साक्ष धर्म संस्कृत निर्लक्षण जो साक्षी है आत्मा उसको जो साक्ष्य का धर्म साक्ष्य शरीर शरीर का धर्म काला गोरापना स्थूल स्थूलता त्रिशता जाति है ब्राह्मणवादी जाति अथवा वर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम, बानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम ये शरीर के धर्म है सारे आत्मा को तो बिल्कुल छू नहीं सकते ये आश्रम धर्म भी कोई आत्मा का नहीं है वर्ण धर्म भी आत्मा का नहीं है स्थूलादि धर्म भी आत्मा का नहीं है ये सब शरीर के धर्म है वो छू नहीं सकते ये आत्मा को छू नहीं सकते आत्मा ना ब्राह्मण होता है न क्षत्रिय न पुरुष न स्त्री आत्मा में ये तो शरीर के धर्म है सारे शरीर में बेदगाव है न साक्षरम साक्ष धर्म संस्कृत संत वो जो विलक्षण साक्षी है उसको साक्ष्य का धर्म माने? साक्ष साक्षी के जो अनुभूत होना वो साक्ष्य शरीर साक्ष्य है ये धर्म साक्षी को नहीं सकते अधिकारम वो तो अधिकार है विकृत हुआ ही नहीं साक्षी उदासीनम वो उदासीन अवस्था में है गृहधरना प्रदीप अब, अब एक दृष्टांत देकर के बोला जैसे घर में आप घर को रंग रोगन करेंगे अच्छे अच्छे फूल बनाएंगे किन्तु वो तो जो लाइट देंगे लाइट के साथ फूल का संबंध होगा कि नहीं होगा उसका प्रकाश कर रहा है वो लाइट घर के जो सौंदर्य है प्रकाश का कोई संबंध नहीं होता प्रकाश बिल्कुल अलग रहता है उसे हाँ। आप उसका अभिमान करें मेरा घर बड़ा सुंदर है प्रकाश कभी नहीं बोलेगा कि यह घर बड़ा सुंदर है जो लाइट होगा गृहधर्मा प्रति तो बदगा जैसे घर के धर्म होते हैं सुंदर चित्र भी बनाएं आप जो कुछ करें आपको तो फर्क पड़ जाएगा किन्तु प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कितना भी सुंदर बनाए घर को लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये ग्रस होता है इसी प्रकार साक्ष्य का जो धर्म होते हैं वो उस साक्षी उससे विलक्षण होता है तो शरीरादी शरीर आदि के जो भी धर्म है उससे अपने को हटाने का काम करें मैं असंग हूं इस भाव में ले जाए तो कहा समय